श्रीमद भगवद गीता चतुर्दश अध्याय पच्चीस श्लोक के भाष्य तक उस विचार हो गया था बाकी है जिसमें अर्जुन ने पूछा था कि नो गुणों से अतीत हो गया जो व्यक्ति उसका क्या पहचान है क्या लक्षण है उसका कैसा आचरण है उसका और किस प्रकार इसको अतिक्रमण करता है तीन प्रश्न है अर्जुन का कर लेंगे स्त्री गुण अतीत वगवती प्रभो विमाचार चैतान त्रिगुणान अतिबत्ता तीन प्रश्न अर्जुन कहा है सभी के मन में जिज्ञासा होगी पूर्ण बंधन के कारण है गुणातीत होना आत्मभाव में जाने का साधन होता है तो कैसे हम आत्मभाव में पहुंचे गुणातीत कैसे हो जाएं जाए को लेकर के प्रश्न है तब तो उत्तर दिया एक तो है उसका लक्षण ऐसा होता है प्रवृत्तिम तो मुंह बेवच पांडव नॉर्थ व्युता है वो व्यक्ति स्थिति में है चाहे सतगुण का कार्य सामने आ जाए सामने हो चाहे रजगुण का कार्य हो चाहे तमगुण के कार्य हो तमगुण आदि के कार्यान्वय द्वेष भी नहीं करता न द्वेष्टि प्राप्त हो गए द्वेष नहीं करता तीनों गुणों का कोई भी कार्य आया हो सामने हो अभी जीवन में अवस्था में है कई मुक्ति तो है ना उसकी और नवृत्ता अधिकांश थी सुखादि वस्तु तो निवृत्त हो गए तो उसकी आकांक्षा भी नहीं करता इच्छा भी नहीं करता गए तो गए आए आए प्रारब्ध ही नहीं मानता क्या मानता प्रारब्ध का दिन आए जब तक जीवन मुक्ति अवस्था में प्रारब्ध तो शेष उसके दिन आ रहे ये समझता है द्वेश भी नहीं करता आकांक्षा भी नहीं करता ये उसका लक्षण किंतु सो संवेद्य है दूसरा नहीं जानता इस बात को स्वयं जानता है कौन आए किस स्थिति में मैं रहा स्वयं समझता इस बात को यह तो उसका लिंग हो गया पहचान हो गया किमाचारहा दूसरा दूसरा प्रश्न था उसके आचरण कैसा होता है तो तीन श्लोकों से आचरण का उत्तर दिया गया उदासीन बदासीन गुण ही गुण विचार लेते गुणावर्त देते वह युवत समझोक सुख स्वस्थ सबकान तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्यस्तुति मानवानवल्युल्य मित्रदिपक्ष सर्वार्म परि परित्यागी से उचित है यह आंचरण ऐसा होता है उदासीन व्यक्ति जिस प्रकार लोग व्यवहार दे में देखा जाता है यह व्यक्ति उदासीन होता है और शत्रु मित्र पक्ष किसी को भी सहारा नहीं देता है वो नहीं तटस्थ होकर के देखता है क्रिया देख रहा है ठीक है प्रकार उदासीन व्यक्ति के समान इसका आचरण होगा जो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा है व्यक्ति उसका आचरण ऐसा होगा जैसे उदासीन व्यक्ति का आचरण होता है उदासीन ना गुण विचाल गुणों के द्वारा विचलित नहीं होगा ये जैसे उदासीन व्यक्ति जो होता है शत्रु मित्र की क्रिया से क्रियान्वित नहीं होता विचलित नहीं होता ठीक इसी प्रकार ये भी होगा गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता उदासीन पदासीन गुण यो योना विचार लेते हैं गुण के द्वारा ये विचलित नहीं होता जैसे उदासीन व्यक्ति शत्रु मित्र की क्रिया से विचलित नहीं होता अपने स्थिति में होता है इसी प्रकार ये ऐसा गुणातीत व्यक्ति का आचरण ऐसा होता है गुणावर्तन देते वह गुण ही गुण में रहते इंद्रिया भी सत्व, सत्वाधिक गुण है गुण के परिणाम है और विषय भी गुणी के परिणाम है गुणी गुण में है, ऐसा समझता है अपना तो नहीं है उसमें किसी में भी गुणा गुण समय तुम्हत्वा तो न सक्य थे उसमें अवसर तो नहीं होता ये कहा था एक श्लोक से दूसरे ने कहा समतों का सुखा सुख स्वस्थ दुख में समता होती बुद्धि उसकी विषम बुद्धि नहीं होती चाहे सुख चाहे दुख हो प्रारंभिक अधीन है उसको रोक नहीं सकता कोई भी सुख की लालसा भी रहे दुख के द्वारा परेशान भी रही है दुखी भी नहीं होता स्वस्थ स्वस्म तथति स्वस्थ अपने आप पर स्थित है, में थी थी है। में वो उस काल में हो ईद के सहारे नहीं है स्वयं में स्थित है स्वस्थ स्थिति स्वस्थ अपने आप पर रहने वाली को स्वस्थ बोलते हैं अपने स्वरूप में होता है उस काल में हो समल और शासन काल कोई भी पदार्थ हो मिट्टी के ढेले हो चाहे सोना हो चाहे अस्वय पत्थर हो सब में समि है उसका विषम दृष्टि नहीं है कोई कीमत नहीं समझता किसी को साधारण जीव कीमत को लेकर के परेशान हो जाता है परमात्मा के द्वारा कीमत नहीं लगाया गया ईश्वर ने लगा कीमत जीव लगाता है ईश्वर का कार्य तो इतना ही सृष्टि में ईश्वर आदि प्रवेशानता सृष्टि ईश्वर कल्पिता ईश्वर के द्वारा सृष्टि इतनी है क्षता इत्यादि वाक्य है सही शांत सब तरी सृष्टि के पूर्वकाल में विचार करता है परमात्मा क्या विचार किस प्रकार से सृष्टि करनी है कितने जीव हैं उनके लिए किस किस प्रकार की व्यवस्था देनी है कोई जलचर है कोई थलचर है कोई नवचर है असंख्य प्राणी हैं उनका अपना अपना कर्म अपने कर्म के आधार पर वो फल लेना चाहेंगे तो किस प्रकार से फल का फल की सृष्टि करना किस प्रकार जीवों की सृष्टि करना ये सब विचार पहले होता है मानी एक मकान बनाना हो तो पहले नक्शा बुद्धि में नक्शा बनाता है व्यक्ति पहले ऐसा होगा कैसा कागज में तो बाद में लिखता है तो इस प्रकार परमात्मा भी ईश्वर भी सृष्टि के पूर्वकाल में विचार करतेक्षा चक्रे उसने इक्ष किया विचार किया ठीक है मान भावी सृष्टि के बारे में विचार किया यहां से लेकर के प्रवेश तक मान विचार करने के बाद में सृष्टि करना चाहे पांच भूतों को चाहे छात्रों के माध्यम से तीन भूतों की सृष्टि हो सृष्टि करना और पंचीकृत अवस्था में होना उसके बाद पंचीकरण कर देना मिलाना तत्पश्चात विषय की सृष्टि सैनिक आदि की सृष्टि करना और उसके बाद तृष्टि तदेवान पराविशत उसको बना करके उसमें परमात्मा प्रवेश कर गया यह स्तृति है तो ईश्वर आदि सृष्टि इसे कल्पिता ईश्वर के द्वारा कल्पित सृष्टि है यह क्षण से लेकर के प्रवेश तक तत्सृष्टि तदेवानुप्राविशत तक जागृत आदि विमोक्ष जीवन ये जागृत आदि अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जो अवस्थाएं हैं ये परमात्मा का बनाई हुई नहीं है ये जीव की अपनी सृष्टि है अपने आधार पर मानता है जैसे इस समय हम यहां जागृत अवस्था में बैठे मानते हैं अमेरिका वाले क्या मानते इस समय में स्वप्न में तो ईश्वर ने ऐसा नहीं किया दिन रात को बनाया ठीक है क्योंकि जागृता जो अवस्था जागृत स्वप्न सुसुक्ति बंद मोक्ष सारी व्यवस्था ये सब के सब जीव के द्वारा सृष्टि है तो जितने भी दुख होते हैं जीव सृष्टि में दुख होते हैं अगर ईश्वर सृष्टि में व्यक्ति बैठ जाए कोई दुख का नाम निशान नहीं है जीव सृष्टि जीव सृष्टि में कष्ट होता है परेशानी होती है और इसमें मटेरियल बनागी कोई शक्ति भी नहीं है ईश्वर के द्वारा बनाई हुई जो सामग्री है उसमें इधर उधर करता रहता है अपने उपयोग के अनुसार बनाता है केवल अहंकार कर जाता है ये मकान काष्ट में देखा जाए तो ईटाइ मिट्टी किसने बनाया परमात्मा ने बनाया काष्ठ वृक्ष किसने बनाया परमात्मा ने कि यह अपने ढंग से काट कुट पीट पाट करके अपने ढंग से बनाता है अपने उपयोग के लिए यह प्रकार ईश्वर सिद्धि को बिगाड़ने का काम करता है या और कुछ नहीं करता स्थिति ऐसी है दुख सुख स्वस्थ समलोष आत्माकांक्षा ने रहा तुल्य प्रिया प्रिय धीर प्रिय और अप्रिय दो पदार्थ के पदार्थ प्रारूपिक अवसार आते ही है कि तो उसमें समान दृष्टि वाला होता है वो अधीर होता है बुद्धिमान होता है वो धीमान है बुद्धिमान है तुल्य निदात्म स्वस्थ निंदा भी करे प्रशंसा भी करे समान दृष्टि में रहता है निंदा करने पर दुख भी नहीं उसको और प्रशंसा करने पर सुख भी नहीं हर्ष विषाद आदि से रहित तो होता वो व्यक्ति कौन गुणातीत व्यक्ति गुणातीत का लक्षण है पूछा जा रहा था और मान अपमान तुल्य मान हो अपमान का हो ना आत्मा का मान अपमान कुछ नहीं होता वास्तव में तो समान दृष्टि से रहता है और तुल्यो मित्र आदि पक्ष हो शत्रुमित्र भाव उसका नहीं है मित्रपक्ष अरि पक्ष बने शत्रु पक्ष है दोनों में समान होता है वो किसी का पक्षधर नहीं बता, अन्य संसारी जो होते हैं पक्षधर होते गुड़ाते हैं गुड़ के भीतर बैठे हैं पक्षधर बनते हैं सर्वारंभ परित्यागी सारे सारे आरम्भ ने कर्म आरभ थे आरंभ कर्म क्रिया जितने मात्र हैं स्वर्ग आदि के लिए पुत्र आदि के लिए जो भी कर्म हो सबको परित्याग करने का स्वभाव बना हुआ है उसका परित्याग करने का स्वभाव है जिसका ही कहा गुणातीत उचित उसी व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है इसके प्रकार ये तीन श्लोकों से उसका आचरण बताया गुणातीत व्यक्ति का आचरण तो हमारे लिए वहां पहुंचने की कोशिश करता है उनका तो स्वरूप बना हुआ है हमारे लिए साधन है ये ज्यादा कोशिश करता है जो दुर्गुण हो हटाना चाहिए सदगुणों को अपना के वहां पहुंचना चाहिए ये अर्थ है भाष्य हो गया था इसका टीका के साथ है इत गुणातीत सक्यो क्या तो, तो पहले तो एक हेतु से जाना जा सकता कहा था परिवर्तन तो प्रकाशन चाहिए थे ये तीन आचरण के द्वारा जानना है तीन चक्र कहा माना पमानवतुल्य भी गुणातीत का एक लक्षण है हमें भी उस अवस्था में जाने की कोशिश करना है पहुंचना है इस स्थिति में जाना ये भी है गुणातीत का एक लक्षण और क्या है आचरण एक और होता है मानापमानवस्तुल्य इत्यादि कहा मान मन सत्कार सत्कार करना प्रशंसा करना ये मान होता है मान नहीं चाहता वो और तिरस्कारो अपमान जो निंदा करना अपमान कहा जाता है ये दोनों में उसकी निंदा करे स्तुति करे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता समान दृष्टि में रहता वो जो कुछ है शरीर के और मेरी नहीं है ये समझता वो हम शरीर के साथ एकता कर जाते हैं फिर उसको अपना मान लेते हैं निंदा स्तुति को मान अपमान को यह है तुल्य मित्र आदि पक्ष कहा वास्तव में उसके दृष्टि में शत्रु भी नहीं है मित्र भी नहीं वो तो एकात्म दृष्टि में, में पड़ा हुआ है पर अन्य लोगों के दृष्टि में परदृष्टिया दूसरे के अज्ञानी की दृष्टि में शत्रु मित्र भाव है उसी का अनुवाद करते हैं वास्तव में उसके दृष्टि में तो शत्रु मित्र भाव है परदृष्टिया दूसरे की दृष्टि से खी सूत्र सखी शत्रु जो दो है सखी और शत्रु मित्र और शत्रु सखी माने मित्र शत्रु दो है तयो उन दोनों में दोनों पक्ष माने मित्र और मित्र पक्ष जो शत्रु पक्ष है दोनों में निर्विशेषो हो न कश्य पक्ष है तिस्त ही जो निर्विशेष भाव में पड़ा हुआ है कोई विशेषता नहीं मानता शत्रु को भी मित्र को भी कोई विशेषता नहीं मानता कोई विशेष ऐसा मानता है जो न कश्यचित पक्ष किसी के पक्ष में भी नहीं रहता कौन वो जो उदासीन वृत्ति है गुणातीत है किसी के पक्ष में नहीं, नहीं रहता यह तुल्यो मित्रादि पक्षे को कहा तो समान है शत्रु और मित्रभाव में ठीक है तुल्यो मित्रादि पक्षे ने कहा था कहते विदुषो मित्रादि बुद्धि अभावात ज्ञानी में तो आत्मव्यता हो जाए गुणातीत हो गया ज्ञानी है वो तो उसमें तो पक्ष है ही नहीं फिर यह क्यों कहा तुल्यो मित्रारी पक्ष यो शत्रु मित्र भाव उसमें नहीं है यह प्रश्न उठता है विदुषो जो ज्ञानी है जीवन मुक्ति अवस्था में बैठा हुआ पड़ा हुआ है वो मित्रादि बुद्धि अभावत मित्र पक्ष में शत्रु पक्ष में बुद्धि है ही नहीं उसकी ऐसी बुद्धि बनती नहीं अभावत तुल्यो मित्रिपक्ष अयुक्तम तुल्यो मित्रि पक्ष का ठीक नहीं है असंगत है यह शंका आ गई असंख्य हा उत्तर देते हैं यद्यपि दे कहा यद्यपि दे देखो लोक में कई व्यवहार में ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने तरफ से शत्रु मित्र भाव नहीं रखता किसी को भी समान दृष्टि में क्योंकि दूसरे के दृष्टि में शत्रु मित्र भाव उसमें आ जाता है पर दूसरे के दृष्टि से आता है स्वयं में तो नहीं है कई ऐसे लोग, लोग में होते हैं लोग व्यवहार के लिए दृष्टान्त यह यद्यपि उदासीना भवन के चित अपने अभिप्राय से कुछ लोग माने उदासीन वृत्ति में होते हैं कुछ लोग शत्रु मित्र भाव से रहित तो होते हैं व्यवहार में देखा जाता है तथा फिर पराभिप्राय दूसरे का अभिप्राय तो मित्र भाव होगा ना जैसे मैं मित्र भाव बुद्धि वाला हूं तो मैं सबको इसी दृष्टि से देखूंगा वो भी मित्र भाव में समझूंगा तो दूसरे के अभिप्राय से शत्रुमित्र भाव वाले माने जाते हैं लोक में स्वयं में नहीं है ठीक इस प्रकार यहां भी कहा यद्यपि उदासीना भवन केचित कुछ लोग उदासीन होते हैं लोग व्यवहार की बात है ये स्वाभिप्रायण अपने अभिप्राय से तो उदासीन है वो तथा पराभिप्रायण मित्राज पक्ष भवन दूसरे के अभिप्राय से शत्रु मित्र भाव जैसे हो जाते हैं दूसरा व्यक्ति इस रूप से देखता है उसको ये तुल्य मित्राजी पक्षो इत्यासलिए ये तो समान है लोग में तो दो तरह अपने अभिप्राय से शत्रुमित्र भाव न होने पर भी दूसरे के दृष्टि में शत्रुपित्र भाव वाले माने जाते हैं लोग में ऐसा होता है क्योंकि ऐसा ही नहीं है दोनों में तुल्य बुद्धि है इसकी ठीक है तुल्य मित्राग पक्ष इत्या कहा आगे सर्वार्भ परित्यागी का अर्थ करते भाष्यप का सर्वार्भ परित्यागी सारे के सारे आरंभ होते आरंभ माने कर्म क्रिया जितने भी हैं कर्म है कर्म का आरंभ कहते हैं तो आरंभ होता है उसका किया जाता है तैयार किया जाता है कर्म को आगे दृष्टा दृष्टाधृष्टाथान कर्माणि कर्म दो वाले फल वाले होते हैं दृष्ट फल अदृष्ट फल अर्थ माने प्रयोजन दृष्ट प्रयोजन वाले और अदृष्ट प्रयोजन वाले प्रयोजन माने फल दो फल वाले होते हैं कर्म चाहे इस अलौकिक फल हो चाहे पारलौकिक फल हो दो फल होता है कर्म का दृष्टाधृष्ट कर्माणी यह कर्म है आरब धनते आरंभ इसको किया जाता है प्रयोजन इसी लोक में कोई प्रयोजन सिद्ध करना हो तो कर्म करना पड़ेगा परलोक संबंधी कोई सिद्धि करना हो तो कर्म करना होगा इसलिए आरम्भ आरंभ आरंभ वाले कर्म हैं सर्वा शार्बा, सर्वान आरमान परितुगुण सिलेबस जितने भी कर्म थे आरंभ थे परित्याग कर रहे जिसका स्वभाव बन गया लेने प्रत्यय लगाए हुआ सुप्र जातव तो ऋणा चिले संपूर्ण आरंभ मात्र को परित्याग आरम्भ कर्म कर्म मात्र को यह लोक के लिए कर्म हो चाहे परलोक संबंधी कर्म हो दोनों को त्याग्रही जिसका स्वभाव बन गया उसको कहेंगे त्यागी यही अर्थ होता है सारे के सारे कर्म त्याग तो शरीर की स्थिति कैसी रहेगी अब तो? अभी तो जीवनभूति अवस्था में है वो कई वेले मुक्ति तो रही है तो उत्तर देते हैं देहधारण माद निमित्त वितरित सर्व कर्म की जाएगी समाल के अर्थ कर देते हैं शरीर धारण के लिए जितने कर्म की आवश्यकता है जैसे भिक्षा ट्रदि करना होगा उसको शरीर धारण के लिए इन कर्मों को छोड़कर के अतिरिक्त यह लौकिक कर्म भी नहीं पारलौकिक कर्म भी नहीं कहा ठीक है हमें कहते हैं सर्वकर्म त्यागे देह धारण में भी नहीं मिता भावात नश्यात ये प्रश्न है सारे के सारे कर्म त्याग हो देहधारण क्या यह लौकिक कर्म है ये देह धारण के लिए कर्म होना है ये भी त्याग सब के सब त्याग तो देहारम देहारम भी निमित्ता भाव निमित्त नहीं रहा कर्म के बिना नहीं रहेगा शरीर भी नहीं रहेगा विक्षाटन आदि नहीं करेगा कैसे शरीर रहेगा तो फिर नश्या देहारम भी नहीं हो पाएगा देहारम में भी न नहीं हो सकेगा ये शंका आ गई तो उत्तर दिया कि देहारम मात्र निमित्त व्यति सर्व कर्म प्रिय देहादार पात्र के लिए दिन के लिए जितना कर्म होता है वो तो करता है उसको सोल्व करके बाकी सब कर्म का त्याग देता है उसी को गुणातीत कहा जाता है उक्त विशेषण हो ज्ञातव्य हो ज्ञातव्य विशेषण लगा दिया माना प्रमानव स्तुल्य तुल्यो पित्रदिपक्ष सर्वात्म तीन विशेषणाएं उसी को गुणातीत समझना चाहिए ये अर्थ है ज्ञातव्य जानना चाहिए उसको गुणातीत गुण इत्यादि सबसे कहते हैं गुणातीत स उच्यते यही है उसी को इन विशेषणों से उदासीन बदासीन से ले लेकर के सर्वारम परित्यादि तक जितने विशेषण आया है तीन श्लोकों में उसी को गुणातीत कहा जाता है स गुणातीत उच्यते वही गुणातीत कहा जाता है गुणों को अतिक्रमण किया हुआ है इसलिए ऐसा जाना जाता है यदम उपेक्षक आदि तद् विद्योदया पूर्व यत्न विद्याधिकिण ज्ञान साधन अनुषम उत्पन्नायां तो विद्या जीवन मुक्त उतर्मजा स्थिरीभूत स्वानुभव सिद्ध लक्षण ठती उसे धर्म जाते विभाग दर्शति ये जो जितने कहा हुआ धर्म उदासीन से लेकर के सर्वापरितगे बताया गया जितने धर्म बताए गए ये दो वर्ण यदि वो साधन अवस्था में है तो इसको साधन समझना रहा साधक अवस्था में है यदि सिद्ध अवस्था में पहुंचा स्वरूप समझ रहा है इनको यही कहना है यार यदिता उपेक्षक उदासीन माने उपेक्षक दृष्टि को कहते उदासीन वहां से लेकर के कहा अभी तक उपेक्षक माने उदासीन वृत्ति में है जो उदासीन बदासीन से लेकर आरंभ किया था आदि से और यदि उपेक्षकत्वादि को तो उदासीन बद आसीन से आरंभ करके सर्वार्व परित्याग तक जो कहा गया ये विशेषण लगाया जिसको गुणातीत व्यक्ति का विशेषण है उसके आचरण का विशेषण है आचरण संबंधी विशेषण लगाया यदि तो तो उपेक्षकत्वादी तब ये जो उपेक्षकत्वादी जो बताया गया है यह वह विद्योदया पूर्वम यत्न साध्य ज्ञान उत्पन्न होने के पहले बड़े प्रयत्न पूर्वक सिद्ध करना चाहिए पहले से ज्ञानी होकर नहीं बैठता ज्ञान जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक प्रयत्न साध्य है प्रयत्न करने चाहिए साधकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए विद्योदयात पूर्व में कहा वो जो उपेक्षकत्व आदि जो बताते वो उदासीन बाद ने कहा था उपेक्षा आदि आदि से और ये जितने तक तीन प्रत्यागी में यह विद्योदयात पूर्व ज्ञान उदय होने से पहले जब तक अहम ब्रह्माश्र में ज्ञान नहीं होगा तब तक यत्न साध्य प्रयत्न साध्य है तब तक साध्य बनते हैं अपने जीवन में उतारना है इनको विद्याधिकार ने किसके द्वारा ज्ञान के अधिकारी को ज्ञान चाहता हुए भी आत्मज्ञान चाहता तो उसको प्रयत्न पूर्वक इसको अर्जन करना चाहिए ये तीन श्लोकों में कहे गए किस रूप से ज्ञान साधन तो ज्ञान के साधन रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए इनके होने पर ज्ञान होगा तो साधन रूप से अनुष्ठान करना चाहिए इनका मानी जीवन में घटाने की चेष्टा करनी चाहिए उत्पन्नयाम जो विद्याम जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इन साधनों से अप्रोक्ष ज्ञान होगा तो जीवन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया अब ज्ञान होने पर जीवन मुक्त उक्त धर्म जातम जो उदासीन वासीन से लेकर सर्वा रम परित्यागी जो धर्म वर्ग है स्थिरी भूतम स्थिर हो गए ज्ञान उदय होने पर तो स्वानुभव से दस लक्ष्य अपने अनुभव में आ जाता उस काल पहले प्रयत्न साध्य था अब स्वानुभव सिद्ध है सिद्धम सिद्ध लक्षण ना? नही यही धर्म इस रूप से अनुभव रूप में रह जाते बाद में किस रूप में पहले साधन रूप में थे साधक अवस्था अब ज्ञान होने के बाद में अनुभव रूप में आ जाते हैं उगते धर्म जाते विभाग थे पूर्वोक जो धर्म कहा गया उदासीदासीन से लेकर सर्वानुपरित्यागी विशेषण लगाया हुआ है गुणात सब चित्र उसके बाद है तो धर्म पर जितने बताए थे विभागम दो प्रकार के विभाग कर रहा है इसका मान ज्ञान होने से पहले अवस्था में साधन रूप से अपनाना और ज्ञान होने पर स्वभाव में हो जाएगा अनुभव में अनुभव रूप में रखना दो प्रकार से इसका विभाग दिखाया ये कहा उदासन इत्यादि के द्वारा ये कहा था वास्तवी गुणातीत सौचते तक जो बताया तीन श्लोक में बताया उदासीन से लेकर के आरम्भ किया और गुणातीत सौचते में पूर्ण किया ये इतिए उत्तम यावत यत्न साध्यम जब तक प्रयत्न साध्य होगा पहले क्या होगा हाँ प्रयत्न करना होगा इसको अपनाने के लिए आर्जन के लिए यावत प्रयत्न साध्य सन्यासी ने अनुष्ठान कहा जब तक प्रयत्न साध्य होगा अपने आप में घटाने नहीं जब तक घटाना तब तक, तक सन्यासी को क्या कहें कर, कर्म त्यागी को अनुष्ठान करने चाहिए इसका आर्जन करके प्रयत्न करना चाहिए पुरुषार्थ करना चाहिए कहा गुणातीत तो साधन मुमुक्षों तत्व तो का साधन है उदासीन वुणातीत होने के साधन है मुमुक्षों का आर्जन करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक इनको आर्जन करना चाहिए और स्थिर भूतम तू और जब स्थिर हो जाता है मान ज्ञान हो जाता है इसके साधन गुजारा स्थिर हो गया जब भूतम तू स्वेद्यम स्वसंवेद होगा अपने आप को अनुभव में आ जाएगा स्वसंवेद्यम सत गुणात लक्षण गुणातीत तो जो सन्यासी होगा उसका लक्षण हो जाता है भगवती इत्यादि ये कहा था प्रश्न द्वयम एवं पर दो प्रश्नों का उत्तर हो गया कैर लिंगेर किचार कैरलिंग त्रिगुराण ऐतान अति तो प्रभो किमाचार यहाँ तक दो प्रश्नों का उत्तर हो गया अब तक कथम चैतान अतिवर्तते थे वो तीसरा प्रश्न बाकी है अर्जुन के प्रश्न में तीसरा प्रश्न बाकी है कैरलिंग त्रिगुराण ऐतान अति तो प्रभो किमाचार्य कथम चैतान त्रिगुराण अतिवर्तते अब त्रिवुराण अतिवर्तते कथम किस प्रकार अतिक्रमण करता है ये प्रश्न बाकी है यही है प्रश्न दोयम एवं परि दो प्रश्नों का उत्तर हो गया कायरलिंगाई का भी हो गया और किमाचार का हो गया तृतीयम प्रश्न परि तृतीय प्रश्न का भी उत्तर देते हैं अब तीसरा प्रश्न है कथम किस प्रकार गुणातीत तो होता है वो अधाष्य में अधुना मैंने अब तृतीय प्रश्न का उत्तर देना है अधुरा कथम च त्रिगुणा न यह प्रश्न है अर्जुन का तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे करता है यही है प्रश्न से प्रतिवचन वह उसका उत्तर कहते हैं आप किस प्रकार के सदिपूर्ण करता है कहा किसके उत्तर देते हैं कहा श्लोक है मां चय्यभिचारेण भक्ति योगते सगुणा समित हितईतान ब्रह्म भूजा कल्पते चारेण भक्ति योगे न सेवते कल्पते समित्य्रह्मे ईश्वर के उपासना के बिना ये तीनों गुणों से पार नहीं हो सकता जब तीनों गुणों से पार होगा उसके बाद निर्विशेष पूर्व भाव में पहुंचने का सामर्थ्य रखता ये बोलना तब तक नहीं जाता पहले उप भक्ति कहा है माम चाहो अभ्य विचार माम माए परमेश्वरम ईश्वरम ईश्वर की उपासना यही है यहां माम यो माए जो व्यक्ति माम चाहो मेरे को या अस्मत शब्द का विषय ईश्वर सविशेष ब्रह्मा माम माने ईश्वरम यही है परमेश्वरम जो अव्य विचारिणा भक्ति वगैरह सेवते देविचारी भक्ति नहीं है कभी करे कभी ना करे ऐसा नहीं निरंतर करता है उसको अव्यविचारी बोलते हैं भक्ति व्यविचार नहीं होना चाहिए कभी करे मन में आए तो करते नहीं आए नहीं करे जो विषय लोलभ होगा वो कभी परमेश्वर को भजन कर भी देगा कभी नहीं भी कर देगा विषय से विषय लोल्पता से रहित होगा वो ईश्वर को भजन करेगा ही करेगा अब व्यविचारी भक्ति बने व्यविचारी नहीं मां मानीश्वरम परमेश्वरम जब तक सविशेष के उपासना के माध्यम से त्रिगातीत नहीं होता तब तक निर्विशेष को पाना संभव नहीं है निर्विशेष भाव में जाना संभव नहीं है यही कहना है यार मां ने मुझ परमेश्वर को यो यो बने जो साधक त्रुगाती होना चाहता है जो अव्यविचारिणा भक्ति होकर सेवतें व्यविचारी अव्यविचारी भक्ति निरंतर भक्ति बने उपासना तो यही उपासना के द्वारा सेवन करता है यही भक्ति होगा यही है इसके द्वारा मेरे सेवन करता है बने उपासना करता है सब मारे वही व्यक्ति जो मेरी भक्ति योग से उपासना कर रहा है निरंतर कर रहा है नित्य करता है सब गुणान समतित ऐतान गुणान समतित वही व्यक्ति इन गुणों को अतिक्रमण करके ऐतान गुणान अतित्य अतिक्रमण करके इन गुणों को अतिक्रमण इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके को करके जो सुख में डालने वाले थे सुख बुद्धि से डालने वाला शत्रुगुण था कर्म कर्म में आसक्ति दिलाकर हमारे बंधन में डालने वाला रजगुण था अज्ञान में मोह में डाले शरीरार्ज में आत्मबुद्धि के द्वारा तमुगुण काम कर रहा था इन तीनों गुणों को एक तिरुणान समतित्य वह व्यक्ति सम्यक प्रकार ना अतित्य सम्यक प्रकार से अतिक्रमण करके अति आगे इत्य तो धात से त्वा करके लेप करके इत्य बनेगा और सबला करित्य बनेगा ठीक है सम्यक प्रकार अतित्य सम्यक प्रकार से अतिक्रमण करके होता है ब्रह्म भूया कल्पते निर्विशेष ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है उस काल उसका सविशेष की उपासना के द्वारा माने तीनों गुणों को पार करके अतिक्रम करके ब्रह्म भूया ब्रह्म भवन के लिए ब्रह्म होने के लिए अभी ब्रह्म हुआ नहीं वो अब इतने काम करने के पश्चात ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है मान निर्विशेष ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है अहम ब्रह्माष्टम में जाने के लिए तभी समर्थ होगा जब तक ईश्वर की उपासना परिपक्व हो तब तक नहीं जा सकता परिपक्व होना चाहिए सभी सविशेष की उपासना सभी निर्विश जा सकता है तब तक नहीं जा सकता ब्रह्म भूया भू धातु से कप प्रत्यय हुआ है भूवो भावे क्य अचो यथ से यथ प्राप्त अत धातु है भूवो भावे क्या ऐसा सूत्र है भू धातु से भाव में प्रत्यय कर रहा हो तो क्या होगा क्य प्रत्यय हो जाता है तो भूय बना हुआ है कोई ये लेवं तो नहीं तो आकर के लेप किया हुआ नहीं है योग्य ब्रह्म होने की योग्यता आजादी कहना चाहते हैं निर्विशेष ब्रह्म पे जाने की योग्यता आती है उपासना के बल पर ईश्वर की उपासना के द्वारा गुणातीत तो होगा उसमें ईश्वर की उपासना वो शक्ति विशिष्ट है पर ईश्वर शक्ति विशिष्ट है वो शक्ति प्राप्त कर लेता है किसके लिए निर्विशेष जाने की शक्ति आ जाती है उसमें तभी तब तो सामर्थ्य आ जाता तब तक नहीं आना है तो ब्रह्म होने के लिए कृप सामर्थ्य धातु सामर्थ होता है ब्रह्म के लिए सामर्थ्य होता है कहा गया तब तक नहीं हो पाएगा केवल हम ब्रह्मा से बोले से काम नहीं चलेगा सभी शेष उपासना के द्वारा ईश्वर की उपासना के द्वारा जब अंतकरण की शुद्धि होगी तो ना हम देह न बेदेह तभी त्रिवुणातीत हो पाएगा मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं मैं असंगात्मा बुद्धि होगी तब निर्विशेष होने के लिए सामर्थ्य आ जाता उसके शरीर में भक्तिर्ज्ञान आय अल्पते ईश्वर की भक्ति ज्ञान के लिए समर्थ होती आ पहले उपासना चाहिए जीवन में जब तक उपासना न हो अंधकरण की शुद्धि होगी नहीं उपासना चाहिए सविशेष की निर्विशेष की उपासना नहीं है उपास्य नहीं वो गेय है वो तो सविशेष पर उपास्य होता है उसकी उपासना यही है गुणातीत होने का उपाय यही है ईश्वर के भजन यही है यही उत्तर देते माम ईश्वरम यही कहते हैं माम माने कौन अस्मत शब्द है ईश्वरम मैं जो ईश्वर हूं शक्ति विशिष्ट हो सबल ब्रम को बोलते हैं माम से ईश्वरम माम शब्द करते ईश्वरम कौन ईश्वर माने कह नारायणम जिसको नारायण बोलते हैं जीवों का जो आयन है स्थान है माना जाता है नरा जीवा तेजाम आयनम नारायण नरमे जीव होते हैं इनका जो आयन है परम गति है जैसे नदियों का परम गति समुद्र इसी प्रकार जीवों की जो परम गति है केड़े मेड़े आकार से नदियां चलती है कोई सीधी जा रही है जल्दी पहुंचेगी कि कोई किंतु तो जाना सबकी गति वही समुद्र में पहुंच रहा है सब नदियों ने ठीक इस प्रकार सारे जीवों का पहुंचना वहीं है कोई सीधे सीधे मार्ग में है कोई थोड़े टेढ़े मारे मार्ग में है अलग जो है मार्ग भिन्न भिन्न भिन अपनाए हुए हैं पहुंचना भी है। तो एक दिन वहीं है इसलिए नारायण कहा जाता है मानते नारायण हम का आश्रय स्थान मान नर जीव जीव का जो स्थान है परम स्थान परमात्मा माम से ईश्वरम नारायण का मैं जो ईश्वर हो ना माम शब्द का है ईश्वरम नारायणम अस्मत शब्द का अर्थ है भगवान इस्वर है ईश्वर है ईश्वरम नारायणम सर्वभूत हृदयाश्रितम सारे प्राणियों के हृदय में आश्रितों में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से ब्राह्मण सर्वभूता यंत्रणि अष्टादश अध्ययन बताएंगे प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर है उनके कर्म के आधार पर उसको घुमाते रहते हैं जैसे कर्म किया होगा उसे वैसे जैसे मदारी जो होता है काष्ठ के लकड़ियों को कुछ बनाता उसको नचाता है वो ऋषि खींच के इसी प्रकार उसके कर्म के आधार पर नचाने वाले परमात्मे होते हैं जैसा कर्म किया होगा उसके आधार पर नचाते हैं स्थिति महा माने ईश्वरम मैं जो ईश्वर हूं परमात्मा हूँ नारायण सर्वभूत हृदय आश्रितों में प्राणियों मात्र के हृदय में आश्रितों में महा जो यदि जो सन्यासी होगा माने कर्म त्यागी होगा जो मुमुक्षु होगा जो यदि कर्मी अथवा कर्मी हो कर्मी को भी अर्पण ईश्वर में करना पड़ेगा कर्म का यदि कर्मियों को क्यों करना कर्म कार्पण यदि ईश्वर में अर्पण नहीं करेगा तो वो नष्ट हो जाए माने शरीर प्राप्त होने के बाद उसको ख्याल रहेगा नहीं मैंने कौन सा कर्म किया क्यों इंद्रियों के बिना जीव को पता लगता नहीं इंद्रिय काम नहीं कर रहे उस काल में सुप्त अवस्था में है तो उसको पता नहीं लगता कर्म जड़ है उसको क्या पता लगना मैंने अमुक समय इसने मुझे पैदा किया था अब इसको फल देना है जड़ है और नाश भी हो चुका है कर्म प्रणावती हो गई कर्म समाप्त हो गया न कर्म को पता है ना यज्ञ करने वाला जो होगा कर्मी उसको पता है दोनों को नहीं है दोनों मूर्छित अवस्था में है फिर फल कैसे मिलेगा ईश्वर को समर्पित किया हो तो ईश्वर समझते हैं हाँ ये व्यक्ति ने अमुक में ऐसा कर्म किया उसका अनुरूप फल देना है फल बताओ सकते हैं ब्रह्म सूत्र फल परमात्मा से होता है जीव समय नहीं ले सकता यदि ले, ले सकता भी हो तो क्या करेगा पुण्य पुण्यकर्मा के फल लेगा ये पाप कर्मा क्यों लेगा दुख क्यों लेगा यदि स्वतंत्र हो कर्म फल लेने में स्वतंत्र हो तो पुण्य का फल लेगा दुख क्यों लेगा पाप का फल लेना पड़ता है इसका मतलब ले नहीं सकता ये अपना कर्म का फल स्थिति है तो ये माम माने यही माम से ईश्वरम नारायण ना सर्वभूत तो हृदय यो ये कर्मी पा चाहे सन्यासी हो चाहे कर्मी हो कर्म त्यागी हो चाहे कर्मी दो दो ही होते हैं तो दोनों के दोनों अब व्यविचारिणा व्य विचार माने होता है कभी करना कभी नहीं करना उसको भक्ति उपासना संध्या बदन आदि कभी कर दी कभी नहीं कर दी बस हो गया अब व्यविचारी होना चाहिए अब व्य विचार है ना न कदाचित हो बे विचारित कभी भी बेविचार विचार नहीं करता हो नित्य निरंतर उसे से वो करता हो कौन भक्ति हो गया ना भक्ति भा, माने भजन माने भज धातु से तीन प्रत्यय करके भक्ति बनाया गया लूट करेंगे तो भजन बनता है भक्ति बोलो भजन बोलो एक ही चीज है भक्ति भक्ति वगैरह में भजनम भक्ति भजन और भक्ति में कोई अंतर नहीं प्रत्यय भिन्न है धातु वही है और दोनों भाव में है प्रत्यय भजन में लुट प्रत्यय भाव में है और तीन में त्रिया तीन से तीन प्रत्यय भाव में है भजनम भक्ति भजन शैव योग वही भगवान के भजन ही योग है यहाँ कहना कि वो पतंजलि वाला योग नहीं समझ रहा है यहाँ वही योग है भगवान की भक्ति ईश्वर की भक्ति मानी उपासना यही है यहाँ योग भक्ति योग तेरह भक्तियोग उस भक्तियोग के द्वारा माम सेवते माम से बते पूर्व माम है मेरे सेवन करता है सेवा करता है शब्र सेवन धातु है शिविर सेवाया धातु है सब आए वही व्यक्ति जो कर्मी हो अथवा यदि हो सन्यासी हो दोनों वैसे कोई भी हो कर्भते आएगी हो चाहे भी हो तो मुझे ईश्वर के व्यक्ति करता है यही करता है भक्तियों के द्वारा सेवा करता है सामान्य वही व्यक्ति गुणान समित्य एता का कहा गुणान समतित्य इन तीनों गुणों को सम्यक प्रकार तो का अतित्य अतिक्रमण करके तत्गुण रजुगुण तमुण तीनों गुणों का अतिक्रमण करके यथोक्ता पूर्व जिस गुणों का विशेषण चढ़ाया हुआ सब सत्तम सुखे संजयती रज कर्मणि भारत इत्यादि करके कहा है अज्ञान मोह इत्यादि कहा हुआ है जो तो पूर्वोक्त जो गुण है उनका इनको गुणों को अतिक्रम करके ब्रह्म भूया कल्पते उसके आगे ब्रह्म होने के लिए समर्थ निर्विशेष ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है उस काल में उपासना के बल पर ईश्वर की उपासना के बल पर सभी सविशेष की उपासना के बल पर कहा ब्रह्म भूया भवनम भूया यहां भूया शब्द कोई लेवनता नहीं समझना क्यों यहां पर उपसर्ग आदि कोई भी नहीं है भवनम भूया होना ही भूया है यहां भूया माने यदि ल्यूट करते प्रत्यत भवन बनता था होना भू धातु तो होने अर्थ में है भाव में लूट करते या भूय माने वही है भाव में क्या प्रत्यय हुआ भूधातु सीखी से भाव में क्या भाव में कब प्रत्यय हुआ है कृत्य प्रत्यय में एक सूत्र आता है जो कृत्य प्रत्यय प्रे वहां आता है वो भावे कप ऐसा सूत्र है भूधातु से भाव में कब प्रत्यय होता है ब्रह्म भूयाय कहा ब्रह्म भवन उसका ब्रह्म होने के लिए ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म होने के लिए अब सामर्थ्य प्राप्त करेगा सभी की उपासना परिपक्व होने पर तब निर्विशेष ब्रह्म होने के लिए सक्षम होगा कहा ब्रह्म भवराय ने मोक्ष मोक्ष के लिए सक्षम होता है वो मैं निर्विशेष अनुमान मोक्ष है वो मोक्ष के लिए सक्षम होता है वो कल्पते माने समर्थ होती कृप सामर्थ्य धातु है समर्थ होता है उसका ब्रह्म होने के लिए तो निर्विशेष पाप में पहुंचने का साधन सविशेष की उपासना के गुण का अतिक्रमण करने पर बात में पहुंचता है यह कहा हुआ है मत शब्द से संसारी विषय तुम व्यावर्ते माम कहा हुआ है अस्मत शब्द है तो जीव होगा कोई संसारी व्यावृत्ति करते ईश्वरम बोला हुआ क्या बोला माम से ईश्वरम यह नहीं समझ माम समझ रहे अस्मत शब्द है संसारी जीव की चर्चा हो रही है जीव की उपासना करता है नहीं है माम का अर्थ भाष्य कारण लगा दे ईश्वरम कहा मत शब्द से संसारी विषयत्व व्यावर्तित कहा जो मत शब्द आया अस्मत्म शब्द है माम है एक वचन है तो उसको संसारी नहीं जीव नहीं संसारी विषय तो दे। व्यावृत्त कहते हैं ईश्वर कहा त्रत नारायण शब्दात मूर्ति भेदो व्यावर्तित करते हैं तथा उसी में ही ईश्वर में ही तेर उ ही नारायण शब्द का प्रयोग कर दिया नारायण शब्द का प्रयोग वही होगा कौन होगा ईश्वर ही होता है वही ईश्वर में प्रयुक्त होता है नारायण शब्द तथा ही ईश्वरेव नारायण शब्दात मूर्ति भेदो व्यावर्तित है संसारी मूर्ति है जीव उसकी व्यावृत्ति कर दी जाती है नारायण शब्द व्यक्ति यह है अन्य नहीं है परमात्मा ही हो उसी की भक्ति माने से उपासना है उसके करने से त्रिगुणातीत होगा व्यक्ति परिणाम यही होगा तस्त ताटस्थम पर चाहे तटस्थ होगा ईश्वर भिन्न होगा कि दूर होगा कहते न सर्वभूत हृदय स्वयं कहा सर्वभूत हृदय आश्रित सभी प्राणी मात्र मातृ के हृदय में आश्रित ईश्वर सब में है ईश्वर बाहर नहीं है कहते हैं एक राम दशरथ के बेटा एक राम सब घटघट गट में लेटा एक राम का सब, सब सब सकल प्रसारा एक राम सब जगह से न्यारा ऐसे बोलते हैं चार राम की चर्चा करते हैं एक राम तो दशरथ के पुत्र के रूप में दिखाई पड़े सीताजी का हरण होना रावण को बात आधी आदि चर्चा है रामायण प्रसिद्ध है दशरथ के बेटा है पुत्र है एक राम एक राम सब घट गट में लेटा सारे घट बने शरीर प्रत्येक शरीर में लेटा हुआ एक राम पड़ा हुआ है कौन जीव जीव जिसको बोलते हैं सकल प्राणी मात्र है वो सकल घट गट में लेटा एक राम घट माने शरीर प्रत्येक शरीर में है एक राम का सकल पर एक राम का सारा संसार सृष्टि है कौन ईश्वर वो भी राम एक राम सब जगत से न्यारा एक राम ऐसा है संपूर्ण जगत से अतिरिक्त है पृथक है निर्विशेष सार राम की चर्चा भी आती है कहेंगे ठीक है हमें बोलते हैं नारायण शब्दात मूर्ति पृथ्वी ताटस्थ्यम व्यवसन्नती तटस्थ ता, नहीं है बाहर न ईश्वरी हृदय के भीतर है प्राणी मात्र हृदय है सर्वभूत हृदय हृदयास्त्रित कहा हुआ सर्वभूत हृदय स्त्रित कहा मुख्या मुख्य अधिकारी भेदेना विकल्प दो विकल्प किया ये है कर्मी बा ऐसा बोला है बासिका ने कोई भी अव्यपिचारी रूप से मेरी भक्ति का कर, भजन करता है आया कौन यो यति कर्मी बा ये विकल्प कर दिया अधिकारी भेद है मुख्य अधिकारी है या गौण अधिकारी है कर्मी है तो गौण है भाई और मुख्य तो है तो यति है कर्म है दो ले करके कहा यति यो यति कर्मी बा ने कहा दोनों में से कोई भी अव्यविचारी भक्ति चाहिए दोनों को व्यविचारी भक्ति नहीं ये कहना है मुखिया मुख्या, -मुख्या अधिकारी भेज दो प्रकार के अधिकारी को लेकर के विकल्प कर दिया भाषिका ने क्या कहा यो यति कर्मी ये यह कहा भाषिकार ने भक्ति योग से यादरीक्ष व्यवस्थित्व तो भक्ति योग परमात्मा की जो उपासना है यादरी छेगी जब चाहे कर ले कभी कभी कर ले ऐसे जैसे ईसाई के यहां हफ्ता में एक दिन जाने से काम हो जाएगा रोज जाने वहां रोज जाने की आवश्यकता नहीं है मुसलमान हो गया हफ्ता में एक दिन शुक्रवार के दिन पढ़ भी तो हो गया मुनवाज पढ़ दिया हो गया काम ऐसे यहां नहीं है यहां थोड़ा तो कठिनता है भक्ति योग से याद से तो व्यवस्थितों अभ्य विचार है तो भक्ति योग उपासना ईश्वर की उपासना गुणातीत होने के लिए ईश्वरी की उपासना यादृष्छुक नहीं है बस नहीं है प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए अब व्य विचार ने कहा व्यविचार नहीं होना चाहिए कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए यह निरंतर होना चाहिए तद व्याप्या से उसी को बताते हैं ना कहा भाष्य में कहा था न कदाचित कभी कभी करे ऐसा नहीं ये व्यविचार है व्यविचार कर जाता हो कभी कभी कर देता हो बाकी संसार ही अपने विश्वास भोग में ब्रस्प रहता हो ऐसा नहीं भक्तियों भक्ति भाजनम, के भजन कहा कभी भी व्यविचार ना ऐसे भक्तियों को चाहिए भजनम भजन माने क्या परम प्रेमा परम प्रेम का आश्रय बना परमात्मा को अति प्यारा बना उसके बिना हमारा जीवन नहीं ऐसा समझना भजन माने परम प्रेमा परम प्रेम परमात्मा में स्थिति परम प्रेमा कहा प्रिय शब्द से इमरिच करेंगे तो प्रिय को प्र आदेश हो जाता है प्रेमा प्रेमन शब्द बनता है सुखारू प्रेमा अत्यंत प्रिय परम प्रिय को परम प्रेमा कहा जाता है प्रिय शब्द के स्थान में प्र हो जाता है आदेश मानी ईष्टन इमनिच यशुन या तीन प्रत्यय होने पर प्र के स्थान में प्रिय आदेश होगा प्रेयस ऐसा बनता है प्रेष्ठ वहां आता है कठो परिसर में प्रेष्ठ वो ईष्टन प्रत्यय है पर प्रिय शब्द से किया हुआ है प्रेष्ठ बनता है प्रेयस इत्यादि बनता है प्रे प्रेय तो ये यशुन प्रत्यय करके बनाया हुआ है परम शब्द एक प्रिय शब्द से अति प्रिय हो उसको प्रेय बोला जाता है इत्यादि तो या इमानिस प्रत्यय भाव में है अति प्रिय में रहने वाला धर्म को प्रेमा बोला जाता है प्रिय के स्थान में पूरा है स्थिति है व्याकरण की वो है भजन मन परम प्रेमा अतिशय प्रिय मानना पुस्तत्व को परमात्मा तत्व को इसके बिना मेरा जीवन नहीं क्योंकि तो गुणातीत धोने के लिए वही साधन है परम प्रेमा परम प्रेम सयव युद्धते अनैन होगा वही जुड़ जाता है जिससे परम प्रेम जिसमें जुड़ जाता हो उसी को योग शब्द से कहा योग माने भक्ति योग भक्ति योगे ने सेवतें कहा हुआ है वही है सेवते भक्ति योगे ने सेवतें सेवते, सेवते मानी क्या पराग चित्तताम बिना सभा अनुसंधा दी है बाह्य विषय के चित्त न देकर के पराग विषय बाह्य विषय शब्द स्पर्शादी जो विषय हैं उनमें चित्त को न देकर पराग चित्तताम बिना बहिर्मुखी वृत्ति के बिना शब्द आदि विषयों की तरफ वृत्ति न जाए इसके बिना पराग चित्त पराग माने बाहर के विषयों को पराग बोलते हैं अंतर को प्रत्येक बोलते हैं पराग चित्तान बिना मान चित्त को पराग किए बिना माने बाहर किए बिना शब्दादि में जाए बिना सदा अनुसंधता भक्तियों के निरंतर अनुसंधान करता है उसका यही उसको भक्तियोग कहा जाता है उसी के द्वारा जो सेवन करता है भजन करता हो वही तीनों गुणों से अतिक्रमण कर जाता है फिर तीनों गुणों से अतिक्रमण कर ब्रह्म भूया कल्पते निर्विशेष होने के लिए समर्थ होता है तब तो। जब तक त्रिगुणातीत नहीं होगा तब तक ब्रह्म होना संभव नहीं निर्विशेष होने के लिए संभव नहीं है निर्विशेष भाव में जाना संभव नहीं कहा है स ब्रह्म भाई सगुणान समतीत सामान्य क्या है भगवत अनुग्रह कृत सम्यक धी विद्वान जीवन एवं कब कब ऐसा जीते जी ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है निर्विशेष भाव में पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त करता है ईश्वर के भजन से यही कहना है सब माने वो जो भगवत भगवत अनुग्रह सम्य भगवान के अनुग्रह से प्राप्त है उसमें समय ज्ञान प्राप्त हो गया क्या प्राप्त हो गया समय ज्ञान आत्मज्ञान निर्विशेष अपना स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो। संपन्न होकर विद्वान मान जो ज्ञानी है वह जीवन एवं ब्रह्म भू कल्पते मरने के बाद ब्रह्मने होना जीते जी ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है जीवन है ब्रह्म भूया कल्पते निर्विशेष होने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करता है निर्विशेष भाव में जाता है तो ईश्वर के भजन की जितने प्रभाव जितने भी करना है करना ईश्वर के लिए है निर्विशेष के लिए तो फल फल रूप है वो कर्तव्य जहां भी ईश्वर भाव में करना है तो ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो स्थिति हो जाती है ये कहा हुआ है तो ये माम चो अभ्य विचार भक्तियों के बटे सब गुणुणान समितिदान परम कल बने ये तो तीन प्रश्न कथम चैतान अतिवर्तित है ना ये तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे करता है यह है तरीका ईश्वर के भजन से अतिक्रमण करता है सभी सभीशेष के भजन में इतनी शक्ति है कि कहा हुआ है विद्वान ब्रह्मत्र हेतु पृछति जो आत्मव्यता हो गया ना वो तो ब्रह्म ही होता है माने ईश्वर के भजन के कृपा से क्या हो जाते हैं तीनों गुण से कर्म करता है ज्ञानी हो जाता है वो अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करता है यही है तो विद्वान माने जो जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचा हुआ है वह ब्रह्म वो ब्रह्म ही है अब मनुष्य नहीं कहा जाता उसको वो ब्रह्म रूप में है ब्रह्म भाई तत्र हेतु पृथ्ध थी पूर्वादी ब्रह्म भूया कल्पते कहा था उस विषय में हेतु किस कारण से ब्रह्म हो गया वो हेतु पूछता पूर्व कारण पूछता है क्या कारण है कथम ये तत्व ब्रह्म यह शब्द कैसे कहा उसको ब्रह्म भूयाय कल्पते कैसे बोला ये कैसे होगा जीवन एवं ब्रह्मी भगवती बोला हुआ है कुछ किस हेतु से किस कारण क्या कारण है ये कैसे कहा गया ब्रम्ह कल्पते प्रश्न आया तो उत्तर देते देखो ब्रह्म के प्रतिष्ठा ये आत्मा ही होता है अंतोग तो ब्रह्माष्टमी यही होनी है क्या होनी ब्रह्म इसी में प्रतिष्ठित है अभी बाहर जोड़ो तो अंतोगत्व यही मिलेगा अहम ब्रह्माष्टमी यही होनी है। पहले साधक द्वैत भाव में चलता है बाहर मानता है परमात्मा दूर है समझता है वो बड़े है मैं छोटा हूँ समझता है चलते चलते चलते ईश्वर के भजन के प्रताप इतना आ जाए उसमें तो फिर तीनों गुणों से अतीत हो जाएगा उस काल में अहम ब्रह्मा भी वृद्धि बनेगी ही हो तो जिसको ढूंढ रहा था वो मैं ही हूं यह सिद्ध होगा तो ब्रह्म के प्रतिष्ठा वहीं हो कहता है मैं मेरे में प्रतिष्ठा है ब्रह्म इसी में पाया जाता है इसलिए ब्रह्म होने के लिए समर्थ है वो नहीं ईश्वर के भजन के प्रताप से गुणातीत होकर के ब्रह्म होने के लिए स्वयं को ब्रह्म रूपी पाने के समर्थ होता है ब्रह्म भाव में आ जाता है ये कहना है यहां कुतः तद ऊच्य थे प्रश्न था कैसे ये होगा ब्रह्म भवन कैसे होगा ब्रह्म कैसे बनता है वो कैसे हो पाएगा कहीं कहते हैं अरे बाबा वो तो ब्रह्म ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा है वो ब्रह्म इसी रूप में मिलना है अहम ब्रह्मास्ट भी होना है सा तद ब्रह्मास भी नहीं होता है अहम ब्रह्मास्म यही ब्रह्मा है वाच मानता है अंति में जाके स्थिति आ जाती है गुणातीत होने के बाद यह पूर्ण हो जाती उसकी जब तक गुणातीत नहीं होगा ब्रह्म दूर है ऐसा मानता है भिन्न है मानता है ये ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम अमृत अमृतस्य धर्म से सुख सैकांतिक ब्रह्मलोहि प्रतिष्ठा हम अमृत शाश्वत धर्म सुख से षष्ठत सारे के सारे एक है प्रथमा प्रतिष्ठा अहम् ये बाकी सब सब्ठत है ब्रह्मगे प्रतिष्ठा है ब्रह्मगे विशेषा ये षष्ट सारे अमृत अभ्यये शाश्वत धर्म से सुख से ब्रह्मण प्रतिष्ठा अहम अहमस्म जो अमृत कहा जाता है अमर कहा जाता है ब्रह्म को जिस ब्रह्म को अमृत कहा जाता है अव्यय कहा जाए अविनाशी कहा जाता है जिस ब्रह्म को शाश्वत कहा नित्य कहा जाता है सनातन कहा जाता है जिस ब्रह्म को और धर्म कहा जाता है जिसको और सुख कहा जाता है जिसको ब्रह्म को आनंद रूप कहा जाता है एकांत सच्चा एकांतिक अव्यपचारी कहा जाता है सर्वत्र विद्यमान है कहा जाता है कश्य ब्रह्मा उस ब्रह्म का ये सारे विशेष युक्तों का अहम प्रतिष्ठा मैं प्रतिष्ठा हूं इस रूप से ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म भूया इस रूप से मूल्य के सामर्थ्य लाता है वो त्रिगुणातीत होने के पश्चात इस रूप में अपने को मानता है उस ब्रह्म का प्रतिष्ठा में ब्रह्म इसी मेरे रूप में पाया जाता है दर्विशेष ब्रह्म इसी रूप पाया जाता है अहम प्रमाश की वृत्ति यही होगी अंतिम में जागे हम प्रमाशिक वृत्ति होनी है यदि साधन पूरी हो वही हो तो साधन अधूरी रही हो तो अलग बात है साधन यदि पूरा हो गया हो तो ही वृत्ति हो गया हम ब्रह्म अंत तो गत्व अंतिम फल यही होना ब्रह्मणो ही अहम प्रतिष्ठा यही है बाकी सब ब्रह्म का विशेषण ब्रह्मण ष्ट है ऋषि का है अमृत से अभ्यय से शाश्वत से धर्म से सुख ऐसा जो ब्रह्म है इतने विशेषण युक्त ब्रह्म है उसका प्रतिष्ठा मैं अहम। अहम प्रतिष्ठा यही है थी थी। जहां पर प्रतिष्ठित होता हो उसको प्रतिष्ठा प्रतिपूर्वक अंग सूत्र से अंत प्रत्यय करके टाप लगा के बोला हुआ है प्रतिष्ठित होता जिसमें ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठता मैं बेरे रूप में प्रतिष्ठा अंत में इसलिए मैं प्रतिष्ठा हूं करके बोल रहा है माना अभी जीव भाव में नहीं हो त्रिणातीत अवस्था में बोल रहा हो पूर्व स्वरूप से संबंध रख रहा है जीव भाव में नहीं बोल रहा है त्रिणातीत होगा तो क्रुणातीत होने के बाद हमारे ईश्वर के भजन की कृपा से त्रिरातीत अवस्था भी पहुंच गया उस स्थिति में इस रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त करता है ब्रह्म होना मनी है यही कहना है तो ये भाष्य अतिथि का पूरा होना है यही रखते हैं फिर करेंगे पूर्णमद पूर्णमद पूर्णम दश्यपे पूर्णश पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य